वो जो भाइयों ने भाइयों ने इस वक्त सुनाया कुछ देर की उन लोगों ने कहा कि कुरान बंद करो लेकिन वो तो हो गया अब क्या बंद करना था गांधी आप लोगों को तो और जो लोगों ने ये ये ये आवाज किया उसको इतना मुझको कहना चाहिए गांधी ये तो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 वहाँ से जो गाड़ी पकड़ने में रात को चार में जो छुट्टी है वो पकड़ सकते हैं इसलिए कृपा करके आप सब कामों से आज तो एक चीज तो आप जानना तो चाहिए कि हाँ बंगाल के जो मुख्य प्रधान जी हैं वो आ गए छोरावटी साहब और उनके साथ जो रेवेन्यू मिनिस्टर वो भी आ गए उनके प्राइवेट सेक्रेटरी साहब टीम आ गए थे ये भी मुझको कहना चाहिए की मुझको दरखास्त क्यूँकि मैं यहाँ आ तो कलकत्ते में कुछ भी हो रहा है इस काम के लिए तो उनको तो मिलना चाहिए तो मैंने उनको आज के लिए फोन दे दिया कि मैं आपको मिलना सकता हूँ आपको यहाँ तकलीफ देने की जरूरत नहीं है आने की मैं आपके घर पर चलाऊंगा अगर मुझको समय दे दें तो और वो भी किया मैंने किया क्यूँकि मैंने अखबारों में देख दिया कि उनको मंगल के रूप जाना है तो आज ही मिल सकता था कल तो मेरा खामोशी का दिन है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 सवाल तो ठीक है लेकिन बाकी यह है कि हिंदुस्तान का खंड होने वाला है ऐसा कहा कुछ किसने? अभी तक तो हुआ नहीं है होगा या नहीं वो भी नहीं जानते हैं अगर मैं सबको समझा सकता हूँ तो मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान का का हिस्सा कैसे हो सकता है हिंदुस्तान एक है और भूगोल उसकी एक बनी है और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं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 इतनी तादाद में जो लोग पड़े हैं वो साथ मिलकर ही या तो एक के साथ या दूसरे के साथ या किसी के साथ नहीं ऐसा तय कर सकते हैं इस कारण मैं कहूँगा कि ये सवाल के लिए कुछ स्थान ही नहीं है। ऐसा समझना ही चाहिए कि आज अगर हिंदू और मुसलमान बंगाल में पड़े हैं वो साथ नहीं रहना चाहते हैं गान्दी तो गान्दी कोई ताकत नहीं है कि उनको मजबूर करके साथ रख सकती इसी तरह से उल्टा कि कोई ताकत नहीं है कि तो उनका हिस्सा कर सकते हैं अगर वो बंगाली हिस्सा नहीं चाहते है आज तो हुआ है ऐसा कि पवन फैल गया है हिंदू कहते हैं कि अब दे नहीं सकते मुसलमानी राज्य में लेकिन मुसलमानी राज है ही कहा आप बना देखो तो तो मुसलमानी राज है अगर न बना दे उसमें न तो आपको कोई रोक नहीं सकते ये बिल्कुल सामान्य वस्तु है जो आदमी ने इस तीस बरस तक हिंदुस्तान में जो हमने असं अहिंसक आंदोलन चलाया और काम किया उसको ऐसे सवाल पैदा ही नहीं हो, होने चाहिए लेकिन आज हो रहेगा तो मैं आपको कहता हूँ कि जब बंगाल के हिंदू और मुसलमान तय कर लेंगे कि हमारे बंगाल एक ही रखना चाहते हैं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 आ, वो साहब से पब्लिक अपील की आज फिर भी मैं कहूँगा वो तो उनके हाथ में है उनके हाथ में है ये कहना साथ रहना या अलग रहना वो के हाथ में है हिंदुस्तान हिंदुओं के हाथ में भी है हिंदू अगर साथ ही रहना चाहते हैं तो मुसलमान निकाल नहीं दिया उसका टुकड़ा करना लेकिन वो एक बुरी बात मैंने कह हिंदू अगर जहाँ तक पहुँच जाए और जो आज 30 वर्ष के हम करते आए हैं वो चलने वो ऐसा ही करें तो पीछे वो हिंदू भी कह सकते हैं कि अलग रहेंगे या तो एक ही रहने वाला है इसलिए ऐसा ही हमारे तो समझ लेना चाहिए कि दोनों का जो दिल होगा इसी तरह से होने वाला है अगर आप लोग साथ साथ में मिलकर कोई नहीं करेंगे तो पीछे करें तो होगा कंस्टिट्यूंट असेंबली बन रही है उसमें क्या होना है वो लेकिन मुझको बुलाया ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा करें हम तो देखिए हमारा काम रुक जाता है लेकिन हाँ साथ साथ में इतना तो लेके दू की जो भाइयों ने आज ये मचा दिया एक। कुरान मत परो, मत पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है वो तो कुरान में अगर कहें कि सच बोलो तो सच बोलो वो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या यहाँ कुरान शरीफ पढ़ता तो वो कोई ऐसी चीज है की कुरान शरीफ में से कोई पढ़े तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है या तो उसने जो सच्ची बात लिखी है उसको भी छुटकर ना दे ए, ये मेरी निगाह में ऐसा है कि वो वो एक अकल की बात नहीं है अकल के बाहर की बात है वो तो इतना ही दे, दे, दे, दे, दे, दे सकते क्यूँकि मुझको पंद्रह मिनट से तो ज्यादा लेना नहीं चाहिए अभी पंद्रह मिनट तो हो ही नहीं है अभी दूसरा पूछा है ये बात तो कर रहे हैं लेकिन जब तक अंग्रेज यहाँ पढ़े है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 लेकिन क्यों कहा कि अगर हम आपस आपस में मिल नहीं सकते हैं तो झगड़ना है तो उस जाने के बाद आज तो उनको यहाँ से रवाना करने के लिए तो हम साथ मिल जाएं अच्छा है मिल सकते हैं तो नहीं मिल सकते हैं और यहाँ बंगाल में बंगाली मिल जाते हैं और कहीं कि हमारे तो ना अंग्वेज चाहिए न हमारे हिंदुस्तान के साथ लेना है तो वो कर सकते हैं ऐसा एक खूबसूरत चीज आ गई है तो इसलिए वो सवाल है वो भी मेरे ख्याल से ऐसा है तो उठ नहीं सकता लेकिन उठ सकता है अगर तो मैंने तो आपको बता दिए थे क्या यहाँ मैंने तो मेरा काम खत्म कर दिया आज तो इतना बड़ा मजमा आ गया है मेरी उम्मीद है की प्रार्थना होने के बाद जो, जो तर्जुमा होने के बाद जिसको हजन में के लिए देना चाहते हैं वो दे कर चाहेंगे एक कोडी दे दो पैसा दे दो तो काफी है। जिसके बाद जितना देना है इच्छा है इतना ही दे सकते हैं अभी चलाइए और मेरा मौन होता है मैंने मौन दे दिया